श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद अड़तीस दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री राम कृष्ण की समाधि भक्तों के द्वारा श्रीचरण पूजा श्री रामकृष्ण आज संध्या आरती के बाद दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में देवी की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर दर्शन करते और चमर लेकर कुछ देर डुलाते रहे ग्रीष्म ऋतु है ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय तिथि है शुक्रवार 8 जून अठारह सौ आज शाम को राम केदार चटर्जी और तारक श्री रामकृष्ण के लिए फूल और मिठाई लिए कलकत्ते से गाड़ी पर आए हैं केदार की उम्र कोई 25 वर्ष की होगी बड़े भक्त हैं ईश्वर की चर्चा सुनते ही उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाते हैं पहले ब्राह्म समाज में आते जाते थे फिर करता भजा नौ रसिक आदि अनेक संप्रदायों से मिलकर अंत में उन्होंने श्री राम कृष्ण के चरणों में शरण ली है सरकारी नौकरी में हिसाब नवीस का काम करते हैं उनका घर पड़ा में है काचला पड़ा के निकट हाली शहर गांव में है तारक उम्र की उम्र चौबीस वर्ष की होगी दीवार के कुछ दिन बाद उसकी स्त्री की मृत्यु हो गई उनका मकान बारह सात गांव में है उनके पिता एक उच्च कोटि के साधक थे श्री राम कृष्ण के दर्शन उन्होंने अनेक बार किए थे तारक की माता की मृत्यु होने पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया था तारक राम के मकान पर सर्वदा आते जाते रहते हैं उनके और नित्य गोपाल के साथ वे प्राय श्री राम के दर्शन करने के लिए आते हैं इस समय भी किसी ऑफिस में काम करते हैं परंतु सर्वदा विरक्ति का भाव है श्री राम कृष्ण ने काली मंदिर से निकलकर चबूतरे पर भूमिष्ठ हो माता को प्रणाम किया उन्होंने देखा राम मास्टर केदार तारक आदि भक्त वहाँ खड़े हैं तारक को देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उनकी ठुड्ढी छूकर प्यार करने लगे अब श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं उनके दोनों पैर फैले हैं राम और केदार ने उन चरण कमलों को पुष्प मालाओं से शोभित किया है श्री कृष्ण समाधि हैं। केदार का भाव नवरसिक समाज का है वे श्री राम कृष्ण के चरणों के अंगूठों को पकड़े हुए हैं उनकी धारणा है कि इससे शक्ति का संचार होगा श्री राम कुछ प्रकृतिस्थ हो कह रहे हैं माँ अंगूठों को पकड़कर वह मेरा क्या कर सकेगा केदार मिनती भाव के से हाथ जोड़े बैठे हैं श्री राम केदार से भावावेश में कामने और कांचन पर तुम्हारा मन खींचता है मुंह से कहने से क्या होगा कि मेरा मन उधर नहीं है आगे बढ़ चलो चंदन की लकड़ी के आगे और भी बहुत कुछ है चांदी की खान सोने की खान फिर हीरे और मणिक थोड़ी सी उद्दीपना हुई है इससे यह मत सोचो कि सब कुछ हो गया श्री राम कृष्ण फिर अपनी माता से बात कर रहे हैं कहते हैं माँ इसे हटा दो केदार का कंठ सूख गया है भयभीत हो राम से कहते हैं ये यह, यह क्या कह रहे हैं राखाल को देखकर कर श्री राम कृष्ण फिर भाभाविष्ट हो रहे हैं उन्हें पुकार कर कहते हैं मैं यहाँ बहुत दिनों से आया हूँ तू कब आया क्या श्री राम कृष्ण इशारे से कहते हैं कि वे भगवान के अवतार हैं और राखाल उनके एक अंतरंग पार्षद परिच्छेद उनतालीस मणिरामपुर तथा बेल घर के भक्तों के साथ श्रीमुख कथित चरितमृत श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में कभी खड़े होकर कभी बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं आज रविवार दस जून अठारह सौ तिरासी ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है दिन के दस बजे का समय होगा राखाल मास्टर लाटू किशोरी रामलाल हाजरा आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं श्री कृष्ण स्वयं अपने चरित्र का वर्णन कर अपनी पूर्व कथा सुना रहे हैं श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति उस देश में बचपन में मुझे स्त्री पुरुष सभी चाहते थे सभी मेरा गाना सुनते थे फिर मैं लोगों की नकल उतार सकता था लोग मेरा नकल उतारना देखते और सुनते थे उनके घर की बहु बेटियां मेरे लिए खाने की चीज़ें रख देती थी, कोई मुझ पर अविश्वास न करता था सभी घर के लड़के जैसा मानते थे परंतु मैं सुख पर लट्टू था अच्छा सुखी घर देखकर आया जाया करता था जिस घर पर दुख विपत्ति देखता था वहाँ से भाग जाता था लड़कों में किसी को भला देखने पर उससे प्रेम करता था और किसी किसी के साथ गहरी मित्रता जोड़ता था परंतु अब वे घोर संसारी बन गए हैं अब उनमें से कोई कोई यहाँ पर आते हैं आकर कहते हैं वाह खूब पाठशाला में भी जैसा देखा यहाँ पर भी वैसा ही देख रहे हैं पाठशाला में हिसाब देखकर कर सिर चकराता था परंतु चित्र अच्छा खींच सकता था और अच्छी मूर्तियां गढ़ सकता था जहाँ भी सदावर्त धर्मशाला देखता था वहीं पर जाता था जाकर बहुत देर तक खड़ा देखता रहता था कहीं पर रामायण या भागवत की कथा होने पर बैठकर सुनता था परंतु यदि कोई मुँह हाथ बनाकर पढ़ता तो उसकी नकल उतारता था और लोगों को सुनाता था औरतों का चाल चलन खूब समझ सकता था उनकी बातें स्वर आदि की नकल उतारता था बदचलन औरतों को पहचान सकता था विधवा है पर सिर पर सीधी मांग है और बड़ी लगन से शरीर पर तेल की मालिश कर रही है लज्जा कम बैठने का ढंग भी दूसरा है रहने दो विषयी लोगों की बातें रामलाल को गाना गाने के लिए कह रहे हैं रामलाल गा रहे हैं भावार्थ रणांगण में कौन मेघवर्ण नारी नाच रही है मानो रुधिर सरोवर में नवीन नलनी तैर रही हो अब रामला रावण वध के बाद मंदोदरी के विलाप का गाना गा रहे हैं भावार्थ हे कांत अवला के प्राण प्रिय यह तुमने क्या किया प्राणों का अंत हुए बिना तो अब शांति नहीं मिलेगी स्वर्णपुर के सम्राट होते हुए भी तुम्हारे धरती पर लेटे हो यह देखकर भला तुम्हारी भार्य कैसे धीरज रह सकती है स्वयं यमराज जहां दासत्व करें इतना बड़ा आधिपत्य स्वर्ग मर्त्य पाताल में और किसी का देखा गया है जो इंद्रादि की भी अधिश्वरी थी वह तुम्हारी रानी आज संसार में भिखारिन बन गई उन नवीन जटाधारी वन विहारी को मनुष्य समझने के कारण तुमने सब कुछ खो डाला स्वयं ब्रह्मा और ईशान जिनके चरणों की अभिलाषा रखते हैं उन राम को हे hey राजा तुमने माना ही नहीं तुमने तो सुना था कि उनके चरण स्पर्श से पाषाण भी नारी बन जाता है आखिर का गाना सुनते सुनते श्री राम कृष्ण आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं मैंने झाऊ तल्ले में शौच जाते समय सुना था नाव के माझी नाव में यही गाना गा रहे हैं वहाँ जब तक बैठा रहा केवल रो रहा था लोग पकड़कर मुझे कमरे में लाए थे फिर गाना चलने लगा भावार्थ सुना है राम तारक ब्रह्म है जटाधारी राम मनुष्य नहीं है हे पिताजी क्या वंश का नाश करने के लिए उनकी सीता को चुराया है अक्रूर श्री कृष्ण को रथ पर बैठाकर मथुरा मथुरा ले जा रहे हैं यह देख गोपियों ने रथ चक्रों को जाकर पकड़ लिया है और उनमें से कोई कोई रथ चक्र के सामने लेट गई हैं वे अक्रूर पर दोषारोपण कर रही हैं वे नहीं जानती कि श्री कृष्ण अपनी ही इच्छा से जा रहे हैं भावार्थ रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो क्या रथ चक्र से चलता है जिनके चक्र से जगत चलता है वे हरी ही इस चक्र के चक्री हैं श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति अहा गोपियों का यह कैसा प्रेम श्रीमती राधिका ने अपने हाथ से श्री कृष्ण का चित्र अंकित किया है परंतु पैर नहीं बनाया कहीं वे वृंदावन से मथुरा न भाग जाए मैं इन सब गानों को बचपन में खूब गाता था एक एक नाटक सारा का सारा गा सकता था कोई कहता था कि मैं काली दमन नाटक दल में था एक भक्त नई चद्दर ओढ़कर आए हैं राखाल का बालक जैसा स्वभाव है कैची लाकर उनकी चद्दर के किनारे के सूतों को काटने जा रहे हैं श्री रामकृष्ण बोले क्यों काटता है रहने दे साल की तरह अच्छा दिखाई देता है हाँ जी इसका क्या दाम है उन दिनों विलायती चद्दरों का दाम कम था भक्त ने कहा एक रुपया छह आना जोड़ी श्री राम कृष्ण बोले क्या कहते हो जोड़ी एक रुपया अच्छा छः आना जोड़ी थोड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण भक्त से कह रहे हैं जाओ गंगा स्नान कर लो अरे इन्हें तेल तो दो थोड़ा स्नान के बाद जब वे लौटे तो श्री राम कृष्ण ने ताक पर से एक आम लेकर उन्हें दिया कहा यह आम इन्हें देता हूँ तीन डिग्रियाँ पास हैं ये अच्छा तुम्हारा भाई कब कैसा अब कैसा है भक्त हाँ दवा तो ठीक हो रही है अब असर ठीक तो ठीक हो तो ठीक है श्री राम कृष्ण उसके लिए किसी नौकरी की व्यवस्था कर सकते हो बुरा क्या है तुम मुखिया बनोगे भक्त स्वस्थ होने पर सभी सुविधाएं हो जाएंगी